परीक्षण महाराज ने सुखदेव जी से पूछ लिया ये सुर कौन सा महाराज ये तो राक्षस का राक्षस होते भी भगवान का भजन क्यों कर रहा है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि पिछले जन्म में राजा राजनता इतनी बीविया थी हैरान हो जाओ एक करोड़ कितनी थी एक करोड़ पता नहीं कैसे उसको नाम याद होगा इतनी एक करोड़ बीवियों के नाम याद रखे इसकी जब कथाएं कुछ याद न कर लेगा और एक करोड़ बीबियों के नाम तो भाई ना तो भागवत में लिखे ना तो हमें पता एक बीबी का नाम लिखा वो बताते हैं वो है कृपिक किया एक करोड़ बीबिया हैं फिर भी संतान नहीं दी अंगिरा ऋषि के पास गया अंगिरा ऋषि को तो कहा संतान दीजिए बोले संतान का मुँह छोड़ गए बोले सुख बोले सुख और सुख मिलेगा दुख मिलेगा जब देखी जाएगी अभी तो सुख दे तो अंगीर ऋषि ने प्रसाद दे दिया कृतिक्ञा को खिला दिया उसके एक छोरे का जन्म हुआ अब करोड़ों रानियों में एक ही रानी ने सत्या तो राजा यहीं यही से दूसरी रानियों को क्रोध आ बच्चे को जहर पिला दिया बच्चा मर गया माँ प्रतिक्ञा रानी आई बच्चे के मुंह से जहर झाक निकलते देखा आग के ऊपर चढ़ी रोने लगी राजा भी आगे चित्र के अब तो जंगल की आग तरह पूरे राज्य में बात फिल गई कि राजा चित्र के पुत्र मर गए ये बात जब अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद जी को पता लगी, तो देव ऋषि नारद जी को अंगिरा ऋषि लेकर अंगिरा ऋषि के लिए हे राजा हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें संतान का शोक और दुख हर्ष शोक मिलेगा बोले आप कौन बोले अमगीरा ऋषि रो रो पे इतनी आंखें सुझा दी तुझ नजर भी नहीं आ रहा था हफ तो पकड़ लिया महाराज मेरा छोरा दो बोले नहीं मिलेगा नहीं छोरा दो मेरा देव ऋषि नारायण जी ने कहा महाराज आपकी हाथ आप में नहीं आने वाला आप किसी में समझता हूँ आराजन क्या चाहते हो बोले छोड़ा चाहता हूँ बोले रोना तोना मद करो हम तुम्हारा छोरा तुम्हें ला कर देव ऋषि नारायण जी ने जीवात्मा को बुला दिया बोले जीवात्मा तुम्हारे माता पिता ने रो रो कर आके सुझा लो मिलो जीवात्मा जब आया चित्र केतु क्या अरे मेरे पुत्र कैसे हो जीवात्मा वाला पीछे हो कौन है तुम बोले तुम्हारे माँ बाप जीवात्मा वाला कौन से नंबर मुझे तो नंबर भी है बोले कौन से नंबर बोले क्या तेरे और भी माँ बाप बोले हाँ चौरासी लाद चौरासी लाख माँ बाप है तुम कौन सी लंबर वाले जीवा चित्र के तुम मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है।, है कुछ बच्चे हमारे जो शत्रु होते पिछले जन्म के हमारे घर में आ जाते माँ बाप कभी भी कहते भी है फिल्म सुनते थे तू तो मेरे को दुश्मन लगे पिछले जन्म को लेकिन जब भागवत पड़ा तो पता लगा वहाँ के वो तो दुश्मन ही आ गया पिछले जन्म का इतना तर्क करते बोले तू कितने राक्षस का दुश्मन नहीं आ गया मेरे घर यही हुआ बोले राजन मैं भी राजा था तुम भी राजा थे तुमने मेरे राज्य पर चढ़ाई की मेरा राज्य मेरी पत्नी मेरे, मेरे, मेरे बच्चों कर ले मैंने भी सोगन खा तुझे ऐसा रुलाऊंगा तू याद रखो ले मैं तेरा पुत्र बनकर आ गया और आज मैंने तुझे रुला और जिन माताओं ने मुझे विष दिया मैं उनका शत्रु हूँ एक समय हम पुल्ला कर रहे थे चुटियों के बिल में चला गया और वो करों चुटिया मर गए और उन्होंने कहा कि हम तुझे नहीं सुनेंगे और वही चुटिया मेरी माँ बनकर आई और मुझसे बदला नहीं गया देव ऋषि नारायण जी के हे फिक्र के जल्दी जल्दी बात करो वो नकली कनेक्शन, अब हम अपना असली कनेक्शन जोड़े यही चित्र केतु देव ऋषि नारद जी की शरणागति में आ गए और देव ऋषि नारद जी के आशीर्वाद ऐसी भगवान शेष जी के शिष्य बने के शरणागति में चले गए और शेष जी की कृपा से ये चित्र केतु चित्र केतु नाम का गंधर्व बन गया गंधर्व बना ये जहाज पर जा रहा था कैलाश पर्वत पर दृष्टि पड़ी तो कैलाश पर्वत पर क्या देगा कि शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाकर ऋषियों को ब्रह्म उपदेशने लगी नीचे आकर हंसने लगा अब भाई तुम शांत से बोलो सोते तुमको बुझा भी लगे आज उनके हो लोग इनको सत्यावादी कहते है इन्हें धर्म नहीं आती है अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर उपदेश देता है शंकर जी तो हंस गए पार्वती को बुरा लग गया पार्वती के भी मूर्ख राक्षस दृष्टि रखता हम पर राक्षस ही बन जा हंस हंस करो चित्र के तु रोने लगे जगत चंदनी मैं भले राक्षस हो जाऊ मुझे कम नहीं है मेरे शब्दों से आप कुछ अब जगत माता हो हम प्रकट पुरानी हैं हमें क्या पता शिव जी क्या लीला कर रहे जो हमने समझ में कह दिया पार्वती को दया आ गए बोले राक्षसू बनेगा राक्षस ध्वनि के अंदर भी तू भगवान का भजन करेगा यही क्षेत्र के तुभ बत्ता स्वर बनकर आया और मां पार्वती के आशीर्वाद से इसने भगवान की स्तुति की देवताओं को मानना भगवान ने बुरा नहीं बताया देवताओं से मांगना भगवान ने बुरा नहीं बताया पर मांगना क्या है बोले हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाती तो मांगना देवताओं से बुरा नहीं है क्या मांग हुआ हे भद्रकाली मैया ये घंटे की कथा याद हो गई बहुत करीब भगवान की आखिरी बार दिन बाद तो दो घंटे की याद आ हे भद्रकाली मैया हे महादेव पांच माला बड़ी बढ़िया हो रही है भगवान के करीब हो तो पूरी प्रार्थना कर दो दस पर चले जाए ये मांगो देवताओं की दिलवा सकते हैं भाई हमसे अच्छे जब भी भगवान को देखा उनका जब भी भगवान के करीब है ऐव ही थोड़ी है पति परमेश्वर तो को सास सुथ थोड़ी आग दिखाना है उनका तो आदर मान करना है हमें शिक्षा लेना चाहिए कितने बरदान दिया है पार्वती ने दिया ना है तो भगवान की तारीफ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर सुरदर दिया पांच मिनट का चरित्र है और भगवान की कृपा से हम विश्राम की तरफ आ गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो पांच मिनट के प्रसंग को कहते हैं तो कल भगवान श्री नरसिंह देव को लेकर आना है अब यहाँ पर श्री सुखदेव महाराजी पुषाम के विषय में बताते हैं माता दीपी की इच्छा हुई कि मेरे पुत्र स्वर्ग में राज्य करें तो कष्ट ऋषि ऐसी इन्होने एक व्रत धारण किया जिसे धूमथाम वर्त इस व्रत का वर्त कैसे किया जाता है इसकी विधि सुनो सबसे पहले नियम किसी की हिंसा नहीं करनी है दूसरा क्रोध नहीं करना है तीसरा गाली या शराब नहीं देना चौथा बिना धुले वस्त्र नहीं पहन रहे और किसी की उतरी हुई माला नहीं पहननी है नाखून और बाल इसमें नहीं काटने है भोजन करते समय पांच किलो से बचना है झूठा नहीं खाना दूसरा अगर चूटियाँ लग जाए उस भोजन को नहीं खाना है, तीसरा मांस युक्त यानी के जिसमें मांस बनाओ उसके तेल में या कोई छींटे पड़ गया हो या किसी मांस वाले का हाथ पड़ गया हो तो उस भोजन को नहीं खाना तीसरा चौथा अशुद्ध का लाया हुआ अगर कोई गंदा हो आपवित्र हो उसका लाया हुआ ये भोजन नहीं खाना चाहिए और पांचवा रजस्वला स्त्री जो आपवित्र स्त्री उसके हाथ भोजन नहीं खाना है और अंजनी से पानी पीना है इसके लिए बाहर जाते समय सात चीजों का ध्यान करना है सात बातों का झूठे मुंह बाहर नहीं जाना है दूसरा बिना आचमन के बार नहीं जाना तीसरा संध्या के समय बाहर नहीं जाना है चौथा बाल खोलकर बाहर नहीं जाना है पांचवा गप करते हुए बाहर नहीं जाना है छठा बिना चादर ओढ़े बाहर नहीं जाना है और सातवा श्रृंगार करके नहीं बाहर जाना है ये सात चीजें मना है अतर सोने में आठ चीजें मना है इस मृत के अंदर बिना पैर धोए नहीं सोना एक असोच अवस्था में नहीं सोना दूसरा गंदी अवस्था में नहीं सोना हैगा गीले पैर नहीं सोना है चौथा उत्तर दिशा की ओर सिर कर नहीं सोना है पांचवा पश्चिम की ओर सिर कर नहीं सोना है कटा बगैर कपड़ों के नहीं सोना है सातवा दूसरे के किसी के साथ भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो और किसी के साथ नहीं सोना है सातवा और आठवा संध्या के समय नहीं सोना है यानी कि सुबह के समय गौ ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है माला फल फूल चंदन ऐसी सौभाग्य स्त्री का पूजन करना है उसे भोजन करवाना है और पतिदेव का पूजन करना हैगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे पति का भी पूजन करना है इसका इस प्रकार से एक वर्षों तक ये वर्त करना पड़ता रहेगा देवराज इंद्र घबरा गए मौसी का वर्त पूरा हो गया तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा ये पुत्र तो इसका स्वर का राजा बन जाएगा तो इंद्र सेवक बनकर आए एक दिन माता दीदी बाल खोले झूठे मूस हो गए मौका पाकर इंद्र ने वज्र हाथ में लिया और पेट में छे अब सात का पहाड़ा पढ़ तो इंद्र के वज्र में कितने दांत हैं सात दात है। तो इंद्र ने जैसे ही पहला प्रहार किया पहला हमला किया तो सात ही कम सात हो गए था वो एक बच्चे तो कितने हो गए सात हो गए अब इंद्र ने उस वज्र को दूसरी मरतबा मार तो सात सुनी चौदह हो गए फिर इंद्र ने तीसरी मर्तमा मार दिया सात पिया इक्कीस हो गए फिर सात चौक सात पंजे सात सात सत्ते उनचास बच्चों ने कहा मत मारो मत मारो मत मारो तो ये हो गए मारू जम अब समय आने पर माता दीपी ने बच्चों को जन्म दिया उनचास या पचास में इंद्र मारा गया इंद्रन का मुसी जी भजन सच्चा था हम तो बच्चों को मारना चाह रहे थे पर तुम्हारे सब का बल देखो ये तो पैदा ही होते जा रहे थे तुम्हारी क्या कामना मुंशी जी बच्चे स्वर्ग में राज्य करें हम आपको वरदान देते हैं वचन देते होंगे कि मेरे सन्त देवता खेलायेंगे इसलिए इन्हें कहा गया मारूक महाराज की यही मारूक गण जी ने हनुमान जी की सहायता की थी आपको भड़काने के आपको पता है लंका में आग भुझाने का काम किसका था का? इंद्र का इंद्र का काम है वर्षा करना। रावण ने बोला इंद्र लंका की आग आग भुजाओ इंद्र कहा फ्यूचर मत करो दिखेगा पानी आरोप बरसेगा पेट्रोल तो इसी तरीके से इसी तरीके से भगवत कृपा से, आप सबके कामून क्योंकि वक्ता को कथा कहने में कब आनंद मिलता है जब श्रोता ऐसे हो तो आप सबने बहुत मेहनत की बहुत बैठे मेहनत कभी जया नहीं है शादी में जो बिक खुलने की तैयारी देखते हो सोचते हो कब खुलेगी खाने के की भी टाइम करते हो वो टाइम जया होता है लेकिन ये टेम जया नहीं होगा कोई नो भार राखे ना मुरारी सूत सहित आपे ने मुरारी सूत सहित आपके जो एक एक सेकंड यहाँ पर बैठे न गए वो तो भगवान आपको शहीद देंगे और कब देंगे पूरे राम राम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पटकाएगा